शिव पुराण रुद्र संहिता मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली मुने गिरजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले शिव ने कहा तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए हम पीछे से आएंगे यह सुनकर भगवान श्रीहरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र ही वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की मुने मेना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे नैनका हृदय को ठेस पहुँचे मैना के मन को हृदय को ठेस पहुँचे सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए फिर मड़िग्रीवाधी यक्ष तदनंतर क्रम से यमराज निति वरुण वायु कुबेर ईशान देवराज इंद्र चंद्रमा सूर्य भृगु आदि मुनिश्वर तथा ब्रह्मा आए ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभा में रूप गुण से संपन्न थे इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मेना पूछती थी कि क्या ये ही शिव हैं नारद जी कहते यह तो शिव के सेवक हैं मीना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भर कर मन ही मन कहती ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं तब ये सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे इसी वेश में वहाँ भगवान विष्णु पधारे वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा चार पूजाओं से संयुक्त थे उनका लावण्य करोड़ों कन्दर्भों को लज्जित कर रहा था वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीने लेते थे उनके आकृति से शांति बरस रही थी पक्ष राजगरुण उनके वाहन थे शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्षस्थल में श्रीवस्त्र का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभापुंज से प्रकाशमान थे उन्हें देखते ही मीना के नेत्र चकित हो गए वे बड़े हर्ष से बोली अवश्य ही ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं इसमें संशय नहीं है मुने तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे अतः मीना की यह बात सुनकर उनसे बोले देवी ये शिवा के पति नहीं हैं अपितु तो भगवान केशव हरि हैं भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा तो उनके प्रिय हैं पार्वती के पति जो दूल्ह शिव हैं उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर ने उन शुभ उमा प्रसन्नता लाकर प्रीतयुक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारम्बार वर्णन करती हुई बोली मैना ने कहा इस समय में पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई यह गिरेश्वर भी धन्य है तथा तो मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है इन सबके जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे इसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का सौ वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता